बड़ी जनता जन घो गलत उपलब्ध मान लिया कुछ घोर गलत कहना है विपक्ष में त्यागपूर्वक घोर करने वाला व्यक्ति का उपयोग करता हुआ उत्तम कानून का संपादन करता हुआ वो ईश्वर की उपासना करने वैसे, आप लिए कैसे करता है दोनों कामों को एक व्यक्ति साइकिल कराता है और हाथ में लड्डू ले लेता ले है पांच धोले और साइकिल चलाता जाता है अभ्यास है और लड्डू खाता जाता कई किलोमीटर पहुंच है लड्डू की उपासना करता जाता है साइकिल चलाता जाता और आनंद आता है देवी बढ़ता है बुद्धि बत्ती है सारे लाभ होते हैं और भगवान की उपासना तो साइकिल की नहीं पकड़नी पड़ती मरे इतना तो इधर चले वो साइकिल से दोनों मात्र सबसे भगवान की साधना हो सकती है उनको एक पर लड्डू पकड़ना पड़ता है और वो दोनों आतंव साइकिल चलाए तो घटना दुर्घटना भी कम होगी और पंद्रह इंच की साधना करें जब साइकिल पर चलाता और अगर कि लड्डू का आनंद ले सकता है तो साइकिल पर चलाता और भगवान का आनंद के नहीं दे यह परिणाम आगे होता है अंतिम परिणाम यह निकाला जा सकता कि जीना हो तो जीना ठीक हो तो ये सीखो दुखी ने नामों को भौतिकवादी अनास्ती नास्तिक लोग जो है खा पि मे को अल् जन कोवि देखा नहीं है तो ऐसा ने जाने और में ये कि धनम किसी की की अन्तस्वी धनम् किज कन्यायस्य इ इच्छाम इत्या